तो संयोग नामक गुण के लक्षण विषयक ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर चुके हैं संयोग के बाद में विभाग नाम का गुण आता है तो विभाग नामक गुण की चर्चा प्रारंभ हो रही है संयोग नाशकों गुणो विभाग सर्व द्रव्य वृत्ति ही तो संयोग नाशक जो गुण है उसे कहा जाता है विभाग जो दो द्रव्य हैं उनका आपस में जो संबंध होता है उसका नाम है संयोग और दो द्रव्यों का जो परस्पर संयोग है उस संयोग को नष्ट करने वाला जो गुण होगा उसे विभाग कहा जाता है विभाग और संयोग में नाश्य नाशक भाव संबंध है विभाग है नाशक और संयोग है नाश्य नाश्य कहा जाता है नाश के विषय को जिसको नष्ट किया जा रहा है उसे नाश और नाशक कहा जाएगा नष्ट करने वाले को तो संयोग नाशक का अर्थ है संयोग के नाश को ध्वंस को निष्पन्न करने वाला जो गुण वो विभाग है जब तक ये दो अंगुलियां आपस में जुड़ी हुई रहेगी संयुक्त होगी तब तक ये दो अंगुलियां परस्पर विभक्त हैं ये व्यवहार नहीं होगा ना इन दोनों में विभक्त ये व्यवहार करने के लिए ज़रूरी है इनके संयोग को नष्ट करना तो इन दोनों के संयोग में को नष्ट करने वाला जो होगा उसे कहा जाएगा विभाग विभाग होता है तो फिर ये दोनों एक दूसरे से विभक्त हैं पृथक हैं, ये व्यवहार होता है ऐसा तार्किक लोग कहते हैं तो वह गुण विभाग इस नाम से कहा जाता है जो संयोग का नाशक है संयोग को नष्ट करने वाला है तो संयोग को नष्ट करने वाले गुण को कहा जाएगा विभाग सर्व द्रव्य वृत्ति ही वह रहता है समस्त द्रव्य में सर्व द्रव्य वृत्ति है इसलिए साधारण गुण कहलाएगा जो सारे द्रव्यों में रहें वो साधारण गुण चौबीस गुण है ना उन चौबीस गुणों में से जितने गुण सभी द्रव्य में रहते हैं वे साधारण कहलाते हैं तो संख्या से लेकर के अभी तक देख रहे हैं संख्या परिमाण पृथक्व संयोग विभाग इन सब के सामने लिखा है ना कि सर्वद्रव्य वृत्ति सारे द्रव्यों में रहने वाली ये गुण है ये साधारण गुण है ये पृथ्वी भी रहेंगे जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा और मन इन सब में रहेंगे तो सर्वद्रव्य वृत्ति और ये जो है संयोग को नष्ट करने में कारण बन रहा है जो गुण उसे कहा जाएगा विभाग ओ कारण शब्द से साधारण कारण को भी लिया जा सकता है असाधारण कारण को भी लिया जा सकता है तो संयोग के नाश का ये विभाग नाम का गुण असाधारण कारण है साधारण कारण नहीं इसलिए उसे कहा जाएगा संयोग नाशक, संयोग नाश का असाधारण कारण जो गुण होगा उसे विभाग कहा जाएगा नहीं तो साधारण कारणों में नवसाधारण कारण होते हैं ईश्वर ईश्वरीच्छा ईश्वर ज्ञान ईश्वर कृति काल प्रागभाव दिशा इन सब को साधारण कारण कहा जाता है ईश्वर ईश्वर इच्छा ईश्वर का ज्ञान ईश्वर की कृति काल और अदृष्ट कितने हुए और काल लिखा है ना आकाश और प्रागभाव दिशा ये साधारण कारण होता हैं। नौ तो खाली संयोग नाश का जो कारण है उसे विभाग कहेंगे ऐसा कहेंगे तो चला जाएगा ईश्वर की इच्छा ईश्वर का ज्ञान ईश्वर की कृति और अदृष्ट गुण कोटि में आते हैं 24 गुणों में से इच्छा को भी एक गुण माना है ना तो ईश्वर की इच्छा भी गुण है ईश्वर का ज्ञान भी गुण है ईश्वर की कृति वो भी गुण है संस्कार को कृति यानी प्रयत्न एक प्रयत्न वहां पर आया है गुण धर्मा धर्मा ये गुण कोटि में आते हैं ऐसे अदृष्ट धर्माधर्म को अदृष्ट कहते हैं गुण है तो संयोग नाश के कारण भी है और गुण भी है तो लक्षण किया विभाग का और चला जाएगा ईश्वर इच्छा दि में तो अतिव्याप्ति हो जाएगी ना इसके लिए नाश कारण में कारण शब्द के विशेषण के रूप में असाधारण पद को जोड़ना पड़ेगा कि जो संयोग नाश का असाधारण कारण गुण है उसे कहा जाएगा विभाग उसे विभाग कहता है नहीं भे, भेद होता तो यहां बताते कि सद्विविधा स त्रिविधा या अनेक विधा कोई भेद नहीं है इसलिए नहीं बताया गंध के लिए तो बताया था सुरभ ही ऐसे रस का वो छह प्रकार कहा करके बताया था रूप सप्तविध है करके बताया था पैसे विभाग के भी कोई अवान्तर भेद होते तो यहां लिखते हैं कि वो दो प्रकार का है या तीन प्रकार का है या पांच प्रकार का है अथवा अनेक प्रकार का है उसका एक ही प्रकार है जितने संयोग हैं उन संयोग का नाशक जो गुण है उस, आ, उन सब संयोगों के नाश का असाधारण कारण जो गुण उसे विभाग कहा जाएगा तो आकाश उसमें तो क्या तो आकाश और ये जो अनित्य दूसरे द्रव्य है मूर्त द्रव्य क्रियावान को मूर्त कहते हैं नकाश विभू है ना। तो सर्व मूर्त द्रव्य संयोगी तव विभुतवन याता है ना तो आकाश का संयोग होगा बाकी मूर्त द्रव्यों के साथ क्रियावान द्रव्यों के साथ और वो जो सक्रिय द्रव्य हैं उन सक्रिय द्रव्यों के साथ आकाश के संयोग का विभाग नाश करेगा वो हो जाएगा वो विभाग वो रहेगा आकाश में भी और इसमें भी आकाश पृथ्वी से अलग है तो ये जो विभक्त है, आकाश पृथ्विया विभक्त ये प्रयोग होता है वो बताता है आकाश में विभाग रहता है और वो विभाग आकाश में रहने वाला आकाश का जो बाकी मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग है उसका मूर्त द्रव्य का नाश के समय पहले संयोग का नाश कर देगा विभाग फिर वो विभक्त हो जाएगा पृथक व्यवहार होगा हाँ एक तो जिसका वो प्रतियोगी तो नित्य है लेकिन अनुयोगी अनित्य है संबंध का संयोग संबंध का घट आकाश का घटादि सक्रिय पदार्थों के साथ संबंध है संयोग संबंध है तो आकाश हो गया जिसका संबंध होता है उसे प्रतियोगी कहते हैं तो प्रतियोगी तो नित्य हुआ और घटादि अनुयोगी अनित्य हुए तो एक दो संबंध में से एक भी अनित्य हो जाए और एक संबंधी भी चला जाए तो फिर वो संबंध चला गया ये माना जाता है वो हुआ और आकाश और काल ये दोनों भी नित्य द्रव्य हैं और उनका जो आपस में संयोग होगा वो नित्य है न तो आकाश नष्ट होने वाला है न काल नष्ट होने वाला है इनके यहां दोनों भी नित्य हैं, इसलिए इन दोनों का संयोग भी नित्य है तो उनका विभाग नहीं होगा नहीं, वो, वो दोनों आपस में तो एक दूसरे से अलग अलग है लेकिन संयोग का नाश नहीं होगा उनके वो तो दोनों अलग अलग हैं दोनों एक ही होते तो फिर तो आठ ही द्रव्य होते हैं आकाश का और काल का अलग अलग द्रव्य के रूप में पाठ किया है ना, नौ द्रव्य में इसलिए आकाश अलग है, काल अलग है, लेकिन उन दोनों का संयोग हमेशा रहेगा वो संयुक्त तो रूप से रहेंगे उनका संयोग हुआ है वे दोनों संयुक्त तो है तो संबंध ही बता रहा है कि वो दो है एक नहीं है संयुक्त तो होकर के रहेंगे हमेशा लेकिन रहेंगे दो हां दो विभू द्रव्यों का संयोग वो भी नित्य होता है क्योंकि वे उनका अनुयोगी भी प्रतियोगी भी नित्य है अनुयोगी कहते हैं जिसमें संबंध रह रहा है उसे और जिसका संबंध है वो प्रतियोगी है यदि काल का संयोग मानोगे आकाश में तो आकाश अनुयोगी होगा काल स... प्रतियोगी होगा आकाश का काल में संयोग मानोगे तो आकाश प्रतियोगी हुआ काल अनुयोगी हुआ हाँ? वो तो कहने की विवक्षा होती है कि किसका किस में संबंध कहा जा रहा है विवक्षा भेद से कानूयोगी प्रतियोगी दोनों में से किसी को भी कह सकते हैं तो ये जो है आपका विभाग संयोग नाशकों गुणो विभाग सर्वद्रव्य वृत्ति तो ये संख्या परिमाण संयोग पृथक्त्व संयोग और विभाग ये कितने हुए छे छे हुए है ना वहां से संख्या से लेकर के संख्या परिमाण पृथत्व संयोग और विभाग पाँच तो ये पांचों के पांचों को लिखा है कि सर्व द्रव्य वृत्ति सभी द्रव्य में रहते हैं सभी द्रव्य में रहने के कारण इनको कहा जाएगा साधारण गुण ये पांचों साधारण गुण है, है? हाँ अब केवल पांच द्रव्य में रहने वाला गुण बताया जा रहा है परापर व्यवहार असाधारण कारणे परत्वा परत्वे पृथ्वी आदि चतुष्ट तो ये कहते हैं परापर व्यवहार असाधारण कारणे जो पर व्यवहार और अपर व्यवहार होता है व्यवहार शब्द का अर्थ है शब्द प्रयोग तो कौन से शब्द का प्रयोग पर शब्द का प्रयोग अपर शब्द का प्रयोग उसे कहा जाएगा परापर व्यवहार और इसका जो असाधारण कारण है उसे कहा जाता है परत्व अपरत्व नाम का गुण परत्वा परत्वे कौन सी भी भक्ति है यहाँ सप्तमी का क्या काम है अव्यय थोड़ा ही है ये होने से अव्यय होगा ज्ञाने कौन सी भी व्यक्ति ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी हाँ ऐसे परत्वा परत्वे द्विवचन है प्रथमा का द्विवचन ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी परत्वा परत्वे ये द्विवचन है दोन दो समास है ना द्विवचन हुआ इसमें तो परत्व नाम का गुण और अपरत्व नाम का गुण ये दो गुण है ना तो जिन द्रव्यों में परत्व नाम का गुण होता है उन द्रव्यों के लिए पर शब्द का प्रयोग होता है और जिन द्रव्यों में अपरत्व नाम का गुण रहता है उनके लिए अपरत्व गुण के आश्रयभूत द्रव्यों के लिए अपर शब्द का प्रयोग होगा हो तो ये परत्व अपरत्व नाम के गुण रहते किसमें हैं गुण है तो रहेंगे द्रव्य में तो कौन से द्रव्य में रहेंगे नौ द्रव्य में रहेंगे या द्रव्य विशेष में रहेंगे तो कहते हैं नौ द्रव्य में तो नहीं रहते हैं परत्व अपरत्व कुछ द्रव्यों में ही रहते हैं पांच द्रव्य में कौन से पांच द्रव्य में रहेंगे जो मूर्त पांच द्रव्य हैं मूर्त पांच द्रव्य कौन कौन है हाँ जो सक्रिय द्रव्य हैं उन्हें मूर्त द्रव्य कहा जाता है और सक्रिय द्रव्य हैं पृथ्वी जल तेज वायु और मन इनमें क्रिया होती है इसलिए इनको सक्रिय कहा जाता है और जो सक्रिय द्रव्य हैं इनमें परत्व अपरत्व रहेगा परत्वापरत्व ये दोनों रहते हैं जो सक्रिय पदार्थ हैं द्रव्य हैं उनमें सक्रिय हैं पृथ्वी आदि चतुष्टय यानी पृथ्वी जल तेज वायु ये पृथ्वी आदि चतुष्टय का अर्थ है और मन वो है अंतिम द्रव्य नौवा पहले वाले चार द्रव्य और नौवा द्रव्य मिलकर के पांच द्रव्य हुए इन पांच द्रव्य में रहना जिनका सील है स्वभाव है उन्हें कहा जाता है पृथ्व्यादि चतुष्ट मनोवृत्ति मनोवृत्तिनी का अर्थ है इनमें रहने वाले पृथ्वी आदि चार और मन इनमें परत्व अपरत्व दोनों रहते हैं और ते द्वि द्विविधे ये जो इन चार में पृथ्वी आदि चार तथा मन में रहने वाले परत्वा परत्व हैं ये दो प्रकार के हैं इनके अवंतर दो प्रकार हैं भेद हैं वे दो भेद हैं एक तो दिकृत परत्व और दूसरा कालकृत परत्व ऐसे दिकृत अपरत्व कालकृत अपरत्व दिकृत परत्व जिसमें रहता है उसे ज्येष्ठ का क्या नाम दूर कहा जाता है दीर्घ कहा जाता है और दिक्कृत अपरत्व जिसमें रहता है उसे रहस्व कहा जाता है अदूर कहा जाता है रस्व कहो या अदूर कहो। दूर और अदूर समीप रस्व कहो समीप कहो ये कालकृत अपरत्व इन चार द्रव्य में से जिन द्रव्यों में रहेगा उन द्रव्यों को कहा जाएगा रस्व समीप इन नामों से समीप इस नाम से कहा जाएगा और दूर इस नाम से कहा जाएगा कालकृत पर क्या नाम वो परत तो जिसमें रहता है दिक्कृत परत तो जिसमें रहेगा उसे दूर कहा जाएगा हाँ दीर्घ कहो ऐसे तो दीर्घत्व तो परिमाण है वो जिसमें रहता है उसे दीर्घ रस्वत्व तो परिमाण जिसमें जिसमें रहता है उसे रस्व दीर्घ को छोड़ करके ये लिख लो समीप निकट का आ, ये दिक्कृत अपरत्व जिसमें रहेगा उसे कहा जाएगा समीप और दिक्कृत परत्व जिसमें रहेगा उसे कहा जाएगा दूर रायवाला और ऋषिकेश इनमें से हरि कनखल की दृष्टि से हम लोग जहाँ बैठे हैं उसकी दृष्टि से रायवाला में रहता है दिक्कृत अपरत्व तो रायवाला समीप है और ऋषिकेश में रहता है दिक्कृत परत्व इसलिए ऋषिकेश हैं दूर तो जिसमें दिक्कृत परत्व रहेगा उसे दूर इस शब्द से कहा जाएगा जिसमें दिक्कृत अपरत्व रहेगा उसे समीप कहा जाएगा समीप का ही दूसरा नाम है अपर और दूर का दूसरा नाम है पर पर कहो दूर कहो और अपर कहो समीप कहो ये दिक्कृत परत्व अपरत्व के विषय में हुआ ऐसे कालकृत परत्व अपरत्व इनके भेद हो जाएंगे तो परत्व के दो भेद हो जाएंगे कालकृत दिक्कृत परत्व तो दिकृत परत्व जिसमें रहा उसे तो कहा गया दूर पर और कालकृत परत्व जिसमें रहता है उसे कहा जाता है ज्येष्ठ कालकृत परत्व का जो आश्रय भूत पृथ्वी आदि द्रव्य है उसे कहा जाएगा ज्येष्ठ और कालकृत अपरत्व जिसमें रहेगा उसे कहा जाता है कनिष्ठ कालकृत परत्व मतलब तो तो दीर्घ काल का सम ज्यादा काल का संबंध जिसके साथ है वो ज्येष्ठ तो दो भाई हैं एक बड़ा है एक छोटा है उसमें से किसमें कालकृत परत्व रहेगा किसमें कालकृत अपरत्व रहेगा बड़ा रहेगा उसमें कालकृत परत्व रहेगा उसे ज्येष्ठ कहा जाएगा और जो छोटा होगा उसमें कालकृत अपरत्व रहेगा उसे कनिष्ठ कहा जाएगा छोटा कहा जाएगा अपर कहा जाएगा वो अपर है, कालकृत अपरत्व है उसमें तो इस प्रकार ये परत्व परत्वापरत्व के अवांतर दो भेद हुए दिक्कृत परत्वा परत्व कालकृत परत्वा परत्व अब वे स्पष्ट करते हैं कि दूरस्थे दिक्कृतम परत्व जो दूर में स्थित है जैसे रायवाला की अपेक्षा ऋषिकेश दूर में स्थित है ना, कंखल से तो दूर में स्थित ऋषिकेश ये क्या है ये पाँच में से कौन सा द्रव्य होगा ये परत्व परत्व कहाँ रहता है गुण होने से द्रव्य में कौन से द्रव्य में पृथ्वी आदि चार और मन में ये पृथ्वी पाँच मूर्त द्रव्य में से कौन सा मूर्त द्रव्य है ऋषिकेश पृथ्वी हाँ वो पृथ्वी का इलाका रायवाला भी पृथ्वी का इलाका तो उसमें परत्व ऋषिकेश में रायवाला में अपरत्व तो ये कहा कि दूरस्थे दिक्कृतम परत्वम समीपस्थे दिक्कृतम अपरत्वम जो समीप में स्थित पदा होगा उसमें रहेगा दिक्कृत अपरत्व ज्येष्ठे कालकृतम परत्वम तो कालकृत परत्व किस में रहेगा ज्येष्ठ में और कनिष्ठ में रहेगा कालकृत अपरत्व इस प्रकार ये परत्वा परत्व के अमान्तर दो विभाग हो गए परत्व के भी अपरत्व के भी अब गुरुत्व नाम का एक गुण है परत्वा परत्व के बाद आद्य पतना समुआई कारणम गुरुत्व पृथ्वी जल वृत्ति ही पृथ्वी को पृथ्वी है पृथ्वी का मिट्टी का एक ढेला भी पृथ्वी है कि नहीं उसको ऊपर फेंको तो जितना वेग उसमें आपने भरा हुआ है उतने वेग तक तो ऊपर चली जाएगी और फिर वो वहीं पर स्थिर नहीं रहती है एक क्षण के लिए स्थिर हो जाती हैं, बाद में फिर उसमें पतन शुरू हो जाता है नीचे आना मिट्टी का ढेला नीचे आना शुरू करता है एक सीमा तक ऊपर चला जाता है जितनी शक्ति लगा करके ऊपर फेंका गया है वह शक्ति ऊपर जाने के लिए दूसरे ने उसमें दी हुई है वह दूसरे की शक्ति जब तक बलवती है तब तक वो मिट्टी का ढेला ऊपर चला जाता है उसके बाद नीचे एक क्षण के लिए वो रुक जाता है वहाँ पर फिर नीचे आना शुरू हो जाता है तो नीचे तो आप खींच नहीं रहे उसको नीचे क्यों आ रहा है तो पतन हो रहा है उसमें जो नीचे की ओर आ रहा है वो भी एक क्रिया है नीचे आना भी जैसे ऊपर जाना क्रिया है जैसे नीचे आना भी क्रिया है न तो पतन हो रहा है उसमें तो जो द्वितीय तृतीय चतुर्थ पतन होता है तो फिर वेग उसका बढ़ता है शुरू में कम इसमें आता है तो पहला पहला जो पतन हो रहा है प्रथम क्षण में जो पतन होगा उस द्वितीय तृतीय चतुर्थ पतन के प्रति तो कारण बनेगा वो वेग असामयिक कारण और प्रथम प्रथम पतन का कारण माना जाता है गुरुत्व को उसमें गुरुत्व है वो गुरुत्व उसे ऊपर रहने नहीं देता वो नीचे लाता है तो गुरुत्व के कारण प्रथम पतन हो जाता है बाकी जो द्वितीय तृतीय पतन है खाली वो गुरुत्व के कारण नहीं होता वेग भी उसका कारण बन जाता है इसलिए हा आद्य शब्द भी जोड़ दिया है पतन के विशेषण के रूप में कि आद्य यानी प्रथम पतन और प्रथम पतन का जो असाधारण कारण है उसे कहा जाएगा गुरुत्व गुरुत्व नाम का गुण और वो रहता है केवल दो में ही नौ द्रव्य में से दो द्रव्य में ही रहेगा पृथ्वी और जल में इसलिए यही दो द्रव्य जिसमें गुरुत्व तो रहेगा वही उन्हीं में पतन होगा बाकी में पतन नहीं होता जल को भी ऊपर फेंको तो एक सीमा तक तो ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे आना शुरू होता है तो प्रथम प्रथम जो नीचे की यात्रा उसकी शुरू होती है उसका कारण है उसमें गुरुत्व फिर वेग भी कारण बन जाता है तो गुरुत्व नाम के गुण का लक्षण है कि प्रथम पतन का जो असाधारण कारण होगा उसे कहा जाता है वो क्या नाम गुरुत्व और वो रहेगा पृथ्वी जल दो में पृथ्वी और जल दो में रहेगा ये यहां पर लिखा कि आद्य पतन असमिक का, असमवायिक कारणम गुरुत्वम असाधारण कारण क्या असमवायिक कारण लिखा है ना तो कारण के तर्कशास्त्र में तीन भेद हैं एक है समवायी कारण वेदांती जिसे उपादान कारण कहते हैं ना उसे तार्किक लोग अपने शास्त्र में एक पारिभाषिक शब्द का प्रयोग करते हैं वो है समुवायी कारण ये पद और एक कारण होता है असमवायी कारण और जो समवाई कारण असमवायिक कारण दोनों से भी भिन्न है लेकिन कारण है उसे कहा जाता है निमित्त कारण समवायी कारण असमवायिक कारण से अतिरिक्त जितना जितने भी कारण होंगे वे निमित्त कारण कोटि में चले जाएंगे तो कारणों के अवांतर तीन भेद उसमें से समवाई कारण एक असमवायिक कारण दूसरा और समवाई असमवायी कारण से अतिरिक्त तो जो भी कारण बने उसे कहा जाएगा निमित्त कारण तो पतन भी और ये कार्य मा, कार्य मात्र के प्रति ऐसा होता है तो पतन भी एक कार्य है कर्म है ना पतन ये सात पदार्थों में से कौन से पदार्थ में अंतर्भूत होगा द्रव्य है पतन तो तो कर्म है वो होगा किसमें ये नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि नौ क्या सात पदार्थों में से पतन को आप कौन सा पदार्थ मानोगे कर्म हां उत्षेपण अपक्षेपन पतन कहो या अपक्षेपन कहो नीचे की ओर आ रहा है तो पांच प्रकार के कर्म में से यानी ये सात प्रकार के पदार्थों में से कर्म नाम का पदार्थ होगा कौन पतन और कर्म भी पांच प्रकार का होता है तो पांच प्रकार के कर्म में से कौन सा कर्म है ये पतन वो है अपक्षेपण उत्क्षेपण अपक्षेपण अंकुंचन प्रसारण और गमन ये पांच प्रकार हैं उसमें से ये अपक्षेपण नाम के कोटि में आएगा कर्म में आएगा नीचे आ रहा तो ये क्रिया है और जितने भी भावात्मक कार्य हैं उनके प्रति ये तीन कारण होते हैं समुवायिक कारण असमवायिक कारण और निमित्त कारण तो ये जो गुरुत्व तो है ये आद्य पतन का असमवायी कारण बनता है और समवाही कारण कौन होगा वो जो गिर रही है गिर रहा है द्रव्य कौन सा पृथ्वी और जल एक सीमा तक ऊपर जाने के बाद जो नीचे के ओर आ, आ रहा है पृथ्वी या जलात्मक द्रव्य उसे कहा जाएगा पतन उप क्रिया का असामयिक का, समयी कारण असम समयी कारण और असमवायी कारण हो जाएगा नीचे आने वाले पृथ्वी या जल में रहने वाला जो गुरुत्व वह उस पतन के प्रति असमवायी कारण है और सारे पतन के प्रति वही कारण असमिक कारण नहीं बनता इसलिए आद्य शब्द जोड़ दिया कि प्रथम प्रथम पतन का जो असमवायी कारण है वह गुरुत्व है इनमें गुरुत्व होने के कारण प्रथम पतन हो रहा हाँ हाँ गुरुत्व को कारण कहा जाएगा उस पतन का असमवायी कारण पतन कार्य है और गुरुत्व असमवायी कारण है उस प्रथम पतन का इसलिए गुरुत्व नामक गुण का लक्षण है आद्य पतन असमवायी कारणत्व गुरुत्वस्य लक्षणम वो गुरुत्व का लक्षण है यह जो पृथ्वी जल में प्रथम प्रथम पतन हो रहा है उसके प्रति जो असमुवायी कारण बनने वाला है वह गुरुत्व है समुवायी कारण तो हो जाएगी पृथ्वी और जल पृथ्वी में पतन हो रहा है तो पृथ्वी जल में पतन हो रहा है तो जल और असमवायिक कारण हुआ गुरुत्व और बाकी इनसे अतिरिक्त जितने भी कारण हैं वो सब निमित्त कारण हम्म समुवाई कारण निमित्त उपादान कारण को समुवा कारण कहेंगे का गिरने वाला जो जल है वो गिरना रूप क्रिया के प्रति समुवायिक कारण हाँ ऐसे पृथ्वी गिर रही है तो उस गिरने के प्रति पृथ्वी समुवायिक कारण और उनमें रहने वाला गुरुत्व प्रथम पतन का असमवायी कारण वो कहीं पर भी गिरे गिरना एक अलग है और कहाँ गिर रहा है वो अलग है उसको हाँ चाहे वो पृथ्वी पर गिरे या जल में गिरे समुद्र समुद्र पर बारिश हो जा या पृथ्वी पर बारिश हो जा वो प्रथम प्रथम जो पानी गिर रहा है उसका समवाही कारण वो गिरने वाला पानी और असमवायी कारण उस पानी में रहने वाला गुरुत्व और बाकी सब निमित्त कारण होंगे ठीक है बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे